पत्रावली एक सौ बयालीस राजा प्यारी मोहन मुखर्जी को लिखित स्वामी जी ने अमेरिका में हिंदू धर्म के प्रचार के द्वारा जो अच्छा कार्य किया था उसे अभिनन्दित करने के लिए कलकत्ता टाउन हॉल में पाँच सितंबर अठारह सौ चौरानवे को एक सार्वजनिक सभा हुई थी यह पत्र उसी के सभापति को लिखा गया था न्यूयॉर्क अठारह 18 नवम्बर अठारह प्रिय महाशय कलकत्ता टाउन हॉल की सभा में हाल ही में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए तथा मेरे अपने नगरवासियों ने जिन मधुर शब्दों में मुझे याद किया उन्हें मैं पढ़ा महाशय मेरी तुच्छ सी सेवा के लिए आपने जो आदर प्रकट किया है उसके लिए आप मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या राष्ट्र अपने को दूसरों से अलग रख जी नहीं सकता और जब कभी भी गौरव नीति या पवित्रता की भ्रांत धारणा से ऐसा प्रयत्न किया गया है उसका परिणाम उस पृथक होने वाले पक्ष के लिए सदैव घातक सिद्ध हुआ मेरी समझ में भारतवर्ष के पतन और का एक प्रधान कारण जाति के चारों ओर रीति रिवाजों की एक दीवार खड़ी कर देना था जिसके भित्ति दूसरों की घृणा पर स्थापित थी और जिनका यथार्थ उद्देश्य प्राचीन काल में हिंदू जाति को आसपास वाली बौद्ध जातियों के संसर्ग से अलग रखता था प्राचीन या नवीन तर्क जाल इसे चाहे जिस तरह ढांकने का प्रयत्न करे पर इसका अनिवार्य फल उस नैतिक साधारण नियम के औचित्य के अनुसार की कोई भी बिना अपने को अध किए दूसरों से घृणा नहीं कर सकता यह हुआ कि जो जाति सभी प्राचीन जातियों में सर्वश्रेष्ठ थी उसका नाम पृथ्वी की जातियों में घृणा सूचक साधारण एक शब्द सा हो गया है हम उस सार्वभौमिक नियम की अवहेलना के परिणाम के प्रत्यक्ष दृष्टांत स्वरूप हो गए हैं जिसका हमारे ही पूर्वजों ने पहले पहल आविष्कार और विवेचन किया था लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परमावश्यक है कि वह अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और इसके बदले में वे जो कुछ दे सकें उसे सहर्ष ग्रहण करें विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु प्रेम ही जीवन है और द्वेश ही मृत्यु हमने उसी दिन में से मरना शुरू कर दिया जब से हम अन्य जातियों से घृणा करने लगे और यह मृत्यु बिना इसके किसी दूसरे उपाय से रुक नहीं सकती कि हम फिर से विस्तार को अपनाएं जो कि जीवन का चिन्ह है अतयव हमें पृथ्वी की सभी जातियों से मिलना पड़ेगा और प्रत्येक हिंदू जो विदेश भ्रमण करने जाता है उन सैकड़ों मनुष्यों से अपने देश को अधिक लाभ पहुंचता है जो केवल अंधविश्वासों एवं स्वार्थ स्वार्थपरताओं की गठरी मात्र है और जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य न खुद खाए न दूसरे को खाने दे कहावत के अनुसार न अपना हित करना है न पराएगा पाश्चात्य राष्ट्रों ने राष्ट्रीय जीवन के जो आश्चर्यजनक प्रसाद बनाए हैं वे चरित्र रूपी सुदृढ़ पर खड़े हैं और जब तक हम अधिक, अधिक नक्ति विशेष के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करते रहना निरर्थक है क्या वे लोग स्वाधीनता पाने योग्य हैं जो दूसरों को स्वाधीनता देने के लिए प्रस्तुत नहीं व्यर्थ का असंतोष जताते हुए शक्ति क्षय करने के बदले हम चुपचाप वीरता के साथ काम करते चले जाएं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति किसी से वह वस्तु अलग नहीं रख सकती जिसके लिए वह वास्तव में योग्य हो अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुझे हार्दिक विश्वास है कि भविष्य और भी गौरवमय होगा शंकर हमें पवित्रता धैर्य और अध्यवसाय में अविचलित रखें भवदी विवेकानंद